कर्णे श्रेदे वज्रम पश्ये माक्ष स्थिर स्वाष्ट शेमित अथर्वेदी पंडुप्यपन अवतरण भाष्य के को ऊपर कोई विचार चल रहा था जिसमें इसको शास्त्र एक संख्या आ गई थी शास्त्र मान करके इसका व्याख्या करने है कि प्रकरण मान शास्त्र होने सकता है शास्त्र का लक्षण पूरा नहीं है क्योंकि तो एक ही प्रयोजन के लिए जुड़े हुए अनेकों का कथन करने वाले अनेक अर्थ कथन करने वाला शास्त्र होता है कर्म उपासना आदि सभी का कथन कर रहे आए नहीं कर्म की चर्चा में उपासना की चर्चा में बातों में इसलिए शास्त्र में हो सकता और प्रकरण भी बनने सकता है प्रकरण का अर्थ भी यहां घटता नहीं है ऐसा पूर्व ने कहा था कि तो सिद्धांत की ओर से कहा गया कि प्रकरण है ये, ये प्रकरण है क्योंकि प्रकरण इसलिए है यहां प्रकरण करके गौरपादाचार्य जी ने इसलिए उसके प्रयोजना नहीं कहा अविधेय संबंध आदि नहीं कहा जो वेदांत में जो संबंध होगा वो यहाँ भी होगा करके छोड़ दिया होगा किंतु प्रकरण के व्याख्या करने वाले शंकराचार्य उनको तो कुछ कहना पड़ेगा तो यही करके चर्चा की गई थी तो प्रयोजन वाला होता है शास्त्र करके भाष्यकार ने कहा शास्त्र जो होता है प्रयोजन वाला होता है किसके द्वारा साधन के अभिव्यंजक बनकर के मान तो प्रयोजन अद्वैत भाव में पहुंचाना है उसके साथ में होता आत्मज्ञान उसका अभिव्यंजक होता है शास्त्र उसके बाद जब से अविधेय संबंधम शास्त्र इत्यादि कहा था विषय के साथ संबंध हो जाता है शास्त्र पारंपरियण विशिष्ट संबंधा विधेयक प्रयोजन बहुत ही परंपरा से विशिष्ट संबंध बहुत विषय का योग्य हो जाता है कहा था आगे प्रयोजन के विषय में पूछा जाता है उसके आगे ठीक है देखें यद उत्तम प्रयोजनवत्म तद अक्ष शास्त्र में प्रयोजनवत्व धर्म शास्त्र प्रयोजनवान है उसमें प्रयोजनबद्ध धर्म है जो कहा था उसके बारे में आक्षेप करता है पूर्वादि किम शब्द भाष्य में है किम प्रश्नार्थ में नहीं है आक्षेप है किम शब्द कभी प्रश्नार्थ में होता है कभी आक्षेप में होता है किम पुनः तत्प्रयोजन क्या प्रयोजन सिद्धों का कुछ नहीं होना है शास्त्र से ये पूर्वादि का आक्षेप है उच्चते से समाधान है उत्तर देते हैं कहा किम पुनस्त प्रयोजन को प्रयोजन क्या है कुछ नहीं है शास्त्र का प्रयोजन कुछ नहीं है ऐसे पूर्व आदि कहता है तो उच्चतं बोलते हैं प्रयोजन है कहा जाता है कैसे प्रयोजन है रोगांत से स्वस्थता देखो रोग आने से पहले व्यक्ति स्वस्थ रहता है बीच में रोग आ जाता है फिर वो रोग की निवृत्ति करने हो जाने पर फिर वही पूर्व अवस्था स्वस्थता को प्राप्त करता है ठीक इस प्रकार शास्त्र भी क्या करता है बीच में रोग आ गया है मनुष्यादिपना रोग आया हुआ है अद्वैत आत्मा में उस रोग को हटाने का काम कर देता है शास्त्र फिर अपने स्वस्थता की प्राप्ति होगी अद्वैत भाव की प्राप्ति होगी यही यहां प्रयोजन है ये बोलना चाहते हैं रोगार्थ से रोग निवृत्त और स्वस्थता ये दृष्टान्त है जैसे रोगार्थ व्यक्ति रोग से पीड़ित व्यक्ति ग्रसित व्यक्ति है रोग निवृत्ति होने पर स्वस्थता स्वस्मिन तिष्ठ स्वस्थ अपने आप हो जाता है पूर्व रूप पहुंच जाता है जो रूप पूर्व में था उसी रूप में जाता है मैंने रोग होने से पहले जो स्वरूप रहा वही स्वरूप की प्राप्ति उसको हो जाती है ठीक इसी प्रकार मैंने उसी प्रकार दुखात्मक आत्मा जो दुखा आत्म दुख स्वरूप आत्मा है मैंने आरोपित दुख टिप्पणीकार ने कहा है दुखात्मक आरोपित दुख विशिष्ट वास्तव में आत्मा का दुख है नहीं आरोपित है अज्ञान से आरोपित है दूसरे के धर्म लाकर के अंतकरण का धर्म दुख को बुलाकर के मैं दुखियों मान रहा है आरोपित जो दुख रूप दुख विशिष्ट आत्मा है उसका दुखात्म कैसे आत्मा हो दुख रूप आत्मा होने दुख स्वरूप आत्मा आरोपित दुख दुख विशिष्ट जो आत्मा उसका द्वैत प्रपंच उपसमय जब द्वैत प्रपंच का उपसंहार होगा ये उपसंहार कौन करेगा शास्त्र करेगा उपसमे स्वस्थता अपने स्वरूप पे पहुंच जाता हो पहले जो स्वरूप था ये रोग द्वैत आने के पहले उसी रूप में पहुंचना है वही रूप होना है रूप वही है जैसे रोगी व्यक्ति रोग आने से पहले जैसा स्वरूप रहा रोग की निवृत्ति होने पर वही स्वरूप की उपलब्धि उसकी हो जाती है ठीक इस प्रकार शास्त्र भी जो रोग आया हुआ है उसको हटाने का काम करता है जो द्वैत रूपी रोग लगा है उसको हटाने का काम करता है अपने स्वरूप में पहुंचाता है तो क्या होगा अद्वैत भाव प्रयोजन शास्त्र अद्वैत भाव प्रयोजन जो शास्त्र का प्रयोजन होता है अद्वैत भाव में पहुंचाना यही प्रयोजन होता है अद्वैत है किंतु रोग के कारण द्वैत मान बैठा है रोग अज्ञान है अन्य का धर्म अपने में आरोप करके अपने को संसारी मान बैठा है वो संसारीपना हटा दिया जाता है शास्त्रों के द्वारा तो संसारी नहीं है असंसारी आत्मा है ऐसा शास्त्र उपदेश करेंगे तो उसकी निवृत्ति हो जाती है संसार की निवृत्ति हो जाती है उसके माध्यम से अपना स्वरूप की उपलब्धि उसको हो जाती है मैं अमुख हूं ऐसे ध्यान हो जाता है एक प्रयोजन है शास्त्र का अद्वैतभाव प्रयोजन हम मैंने ये द्वैतपना आने से पहले अद्वैत था वो बीच में जैसे रोग आने से पहले व्यक्ति स्वस्थ था उस तो स्वस्थता के प्राप्ति के लिए रोग निवृत्ति करनी पड़ेगी रोग की निवृत्ति करनी होती है ठीक इसी प्रकार ये द्वैत आने से पहले अद्वैती था और बीच में द्वैत आया हुआ है अज्ञान यहां पर रोग अज्ञान रूपी रोग लगा हुआ है इसलिए द्वैत दिख रहा है और उसको शास्त्र हटा देगा उसके बाद पूर्व रूप की उपलब्धि यही अद्वैत भाव का प्रयोजन है शास्त्र का ये बताने द्वैत प्रपंच से अविद्यातत्वात द्वैत प्रपंच अज्ञान के कारण होता है अविद्याकृत कार्य है द्वैत जितने भी हैं द्वैत वर्ग द्वैत प्रपंच से द्वैत प्रपंच प्रतिविस्तार धातु प्रपूर्वक प्रपंच बनता है विस्तार द्वैत का जो विस्तार है अविद्यातत्वात अविद्याकृत द्वैत अज्ञानकृत है अपने स्वरूप का अज्ञान है इसलिए द्वैत भाषता है जैसे रज्जु के अज्ञान सर्पादि को जन्म देने वाला होता है ठीक इस प्रकार अपने स्वरूप का ज्ञान है स्वरूप आच्छादित हो गया इसलिए द्वैत दिखता है द्वैत प्रपंच अविद्या का, का कार्य है अविद्या का कार्य है विद्या तत्व तो समस्या विद्या से उसकी, उसकी उपसम होगा अविद्या का कार्य ज्ञान से निवृत्ति हो जाती है वास्तविक जो कार्य होगा वो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होती घट पड़ा है ज्ञान से ज्ञान हो गया तो फुट जाएगा नहीं फुटेगा जा। किंतु रज्जु में देखने वाला सर पर निवृत्ति हो जाती है क्यों अज्ञान का कार्य है द्वैत प्रपंच अज्ञान का कार्य है इसलिए ज्ञान के द्वारा विद्य या मान ज्ञाने न ज्ञान के द्वारा तद उपसम द्वैत उपशम द्वैत के उपसंगार हो जाता है उपसमस्या तो उपसार हो सकता है संभव है ब्रह्म विद्या प्रकाशनाय अश्य आरंभ प्रिय थे इसलिए ब्रह्म विद्या का आत्मध्यान के प्रकाश करने के लिए अश्य प्रकरण इस प्रकरण का ये प्रकरण का नामक जो ग्रंथ है मान लो कि का जो प्रकरण नामक ग्रंथ है इसका आरंभ किया जाता है अस्मा भीष्यकार बोलते हैं हमारे द्वारा यह आरंभ किया जाता है किसके लिए किया जाता है ब्रह्म विद्या प्रकाशन क्योंकि शास्त्र जो होगा अपने साधन के अभिव्यंजक के द्वारा विषय के साथ संबंध करता है प्रयोजन वाला होता है तो यहां पर शास्त्र रूप से लेना है मांडव के कार्य का वो अपने अभिव्यंजक व साधन क्या है द्वैकनाश के साधन ज्ञान तो ज्ञान के अभिव्यंजक बन करके प्रयोजन वाला हो जाएगा इसके लिए क्यों अविद्या से जनित जो वस्तु होता है वो ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जाती है सही है इसलिए इसे ब्रह्म विद्या के प्रकाश करने के लिए अश्य आरंभ क्रिय देखा आश्रमण प्रकरण से आरंभ क्रिय कहा ये बातें कई श्रुतियों से सिद्ध है दो अवस्थाएं दिखाई देती है ज्ञान अवस्था में द्वैत दिखता है ज्ञान अवस्था में अद्वैत होता है इसके लिए दोनों प्रकार की श्रुतियां भाष्यकार उद्धरण लाते हैं यही द्वैतम इव भवती जिस अवस्था में द्वैत जैसा हो जाता है द्वैत वास्तव में नहीं है द्वैत जैसा, जैसा हो जाता है ये यहां यं जिस अवस्था में द्वैतमतीयसा हो जाता है ऐसा श्रुति ने कहा त्र इदी आएगा त्र अश्य अन्नपन के अन्न को देखेगा अन्यपन के अन्न को सुनेगा इत्यादि यहाँ अन्न्य दिवस सियाद दूसरी श्रुति उसी की आगूति यद जिस अवस्था में अन्न जैसा हो जाता है अन्य तो नहीं है अन्य जैसा हो जाता है क्या तप उस अवस्था में अन्यो अन्य पश्चिद अन्य होकर के अन्य को देखता है क्यों एक द्रष्टा होगा दृश्य होगा दो बन जाएगा अन्य जैसा हो जाने पर अन्यो, अन्यो अन्य पश्चिद अन्य होकर अन्य को देखेगा अन्यो अन्य भी या अन्य होकर के अन्य को जानेगा इत्यादि हो जाता है द्वैत अवस्था में ऐसी हो जाती है किन्तु जब अद्वैत में होता है तो उसके लिए भी सुबह यू सर्व आत्मिवा भूत तत्केन कम पशेत तत्के न कम बिजानिया इत्यादि <Saskanthrop> है जिस अवस्था में सब के सब का लय हो होकर आत्मरूपी हो गए अद्वैत आत्मा हो जाता है सबका बाग करके अद्वैत आत्म स्वरूप हो जाता है जिस अवस्था में उस अवस्था में तो क्या होगा तत्के न कम पश्चे तत्म तत्र उस अवस्था में केना कम किस साधन से किसको देखेगा न विषय रहेगा न साधन रहेंगे दर्शन क्रिया रहेगी त्रिपुटी का समाप्ति हो जाए त्रिपुटी समाप्त हो जाती हो जाती है कहा तो कम को किस साधन से किसको देखेगा के ना साधन के विषय में कम विषय के विषय में के न साधन है ना कम विषय में किस साधन से किसको देखेगा के नीजानियात के न कम विजानियात किस साधन से किसको जानेगा जानने का साधन भी नहीं है जानना रूप भी नहीं है जानने का विषय भी नहीं है तो ये अद्वैत अवस्था की चर्चा है अज्ञान अवस्था में अन्य जैसा हो करके अन्य को देखना सुनना आदि हो जाता है ज्ञान अवस्था में देखना सुनना नहीं होता क्यों अन्य नहीं है एकत्व में पहुंच जाता है इत्यादि श्रुति अश्य अर्थस्य सिद्धि इत्यादि श्रुतियों के द्वारा ये जो द्वैत ग्य है अविद्यापी तत्व की सिद्धि द्वैत जो होता है अविद्याप का कार्य सिद्ध होता है अब विद्यावस्था में अन्य होकर के अन्य देखता है इत्यादि श्रुति का और विद्यावस्था में कोई देखने का साधन भी नहीं देखकर का भी नहीं कहा श्रुति से इत्यादि श्रुतियां ऐसे सिद्ध होता है बहुत सारी श्रुतियां ऐसी द्वैत अद्वैत के बारे में कहने वाली श्रुतियों से अश्य अर्थ से सिद्धि इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है अस्य अर्थ द्वैतगत जो अविद्या तत्व है द्वैत जो होता है अविद्या का कार्य है इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है अद्वैत अवस्था में किसी को देखने का साधन मिले देखने का विषय भी नहीं है तो ये द्वैत अवस्था में है द्वैत अविद्या का कार्य है यह सिद्ध होता है साध स्वर्गवत अनित्व पूर्वादि ने पूछा था किम पुनस्त प्रयोजन आक्षेप में या किम शब्द है में तो पूर्वादि क्या कहना चाहते हैं जो प्रयोजन बतलाना चाहते हैं आप मान अविद्यावृत्ति हो चाहे मोक्ष हो जिस शब्द से बोला जाए तो वो प्रयोजन कहां जाते हैं तो प्रयोजन क्या साध्य है या असाध्य है क्या नित्य है कि साध्य है माना साधन के द्वारा जन्य है या नित्य है यह प्रश्न है पूर्वाधिक साध्यत्व में स्वर्गवत अनित्व यदि साध्य होगा अवित्वृत्ति साध्य है जैसे स्वर्ग साध्य होता है कर्म के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो नित्य है कि अनित्य है स्वर्ग न? अनित्य है ठीक इसी प्रकार और जो मोक्ष है अविद्या निवृत्ति है ज्ञान के द्वारा जो प्रयोजन सिद्ध होना है वो तो आदि अगर साध्य है माना उत्पन्न किया जाता है तो स्वर्ग समान अनित्य होगा फिर कालांतर में मुक्त पुरुष फिर संसार में आने लग जाएगा यदि साध्य हो तो मारे कर्मजन्य होते ज्ञानजन्य हो तो अच्छा नित्यत्व और यदि नित्य है वो कौन वो जो प्रयोजन माना निवृत्ति प्रयोजन जो भी हो वो प्रयोजन शास्त्र के द्वारा होने वाला प्रयोजन यदि नित्य हो तो साधन साधन आने देना साधन की आवश्यकता नहीं उसकी नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए क्या साधन कौन कौन सा साधन क्या अपनाएगा स्वर्ग अनित्य है साधन के द्वारा प्राप्त किया जाता है नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कोई साधन होता नहीं साधन व्यर्थ वहां पर आत्मज्ञान के साधन जितने जो होंगे सारे व्यर्थ पड़ जाएंगे नित्य हो तो इसलिए आक्षेप में किन शब्द है भाष्य में है ये पूर्वाधिक है नित्यते साधन अनाधीन नित्य मानेंगे उसको प्रयोजन को तो साधन के अनाधीन होने से साधन के अधीन न होने से नादत है थे शास्त्रादि प्रयोग तब्यम इसलिए उसके लिए शास्त्रादि का प्रयोजन प्रयोग प्रेर नहीं करना चाहिए नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए शास्त्रादि के प्रयोग तो आवश्यकता नहीं है ये पूर्वी के आक्षेप यही है किम पुनस्त प्रयोजन में जो पूछा गया था इसका प्रयोजन टिकाव में बता टिकाव में कहते हैं आगे सिद्धांति बोलते हैं टिकाव में देखो भाई साधन भी व्यर्थ नहीं होगा और वो नित्य भी है अविद्यावृत्ति नित्य है फिर भी साधन व्यर्थ भी नहीं होगा मोक्ष अनित्य नहीं है नित्य है और साधन व्यर्थ भी नहीं वो दोनों बातें हैं ने कहा था साध्य हो तो अनित्य होगा जाएगा स्वरूप के समान और नित्य हो तो साधन की व्यर्थता होगी कहा दोनों ही बातें गढ़ जाएंगी साधन की व्यर्थता भी नहीं है और वो अनित्य भी नहीं है नित्य है ये कहना चाहते हैं सिद्धांत कैसे मोक्ष से आत्मरूपत्वाक न अनित्यत्म सिद्धांत कहते अनित्य तो हैं अनित्य पक्ष तो बनेगा नहीं मोक्ष बने आत्मस्वरूप है अपने स्वरूप की उपलब्धि को मोक्ष कहते हैं कोई लोकांतर में जाना मोक्ष नहीं है आत्मरूप ही है अपना स्वरूप ही है मोक्ष देहादि को विस्तृत करके अपने रूप में रहना यही मोक्ष है मोक्ष आत्मस्वरूपत् अपना स्वरूप होने से मोक्ष अपना स्वरूप होने से न अनित्यत्व अनित्यत्व दोष नहीं है मोक्ष अनित्य नहीं है प्रयोजन जो शास्त्र का प्रयोजन मोक्ष है वह अनित्य नहीं है क्यों अपना स्वरूप है न अनित्यत्व नर्थक्यम फिर नित्य होगा तो साधन अनर्थक कहा था पूर्वाजन वो भी नहीं होगा क्योंकि अविद्याकृत जो द्वैत रहा है उसको भगाने के लिए साधन की जरूरत तो है अविद्याकृत द्वैत प्रतीत हो रहा है उसको भगाने का लिए शास्त्र प्रयोजन अर्थवान हो जाता है यही कहना चाह रहे हैं ना आप साधना अनर्थक क्यों पूर्वाजुम कहा था नित्य हो तो साधन अनर्थक होगा कहते साधन अनर्थक भी नहीं है क्यों स्वरूप भूतमोक्ष प्रतिबंधक वर्तकत्व अर्थवत्वादोत्तम आह देख देते हैं स्वरूपभूत जो मोक्ष है अपना स्वरूपीय मोक्ष है कोई लोकांतर की प्राप्ति का नाम मोक्ष नहीं अपने स्वरूप में रहना ये मोक्ष है शरीर आदि को विस्तृत करके हटा करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना इसी का नाम मोक्ष है स्वरूपभूत मोक्ष प्रतिबंध स्वरूपभूत मोक्ष का जो प्रतिबंधक है शरीरादि द्वैत जितने भी हैं प्रतिबंधक हो जाते हैं प्रतिबंधक जितने भी हैं प्रतिबंध निवर्तको प्रतिबंधक निवर्तक हो जाता है कौन शास्त्र प्रतिबंध निवर्तक निवर्तक अर्थवत्वा शास्त्र से अर्थवत्वा शास्त्र अर्थवान हो जाता है उत्तर तो आह ये उत्तर दिया उच्चते ग्रंथ से मोक्ष नित्य है फिर साधन व्यर्थ होगा साधन व्यर्थ भी नहीं है क्यों उसके जो प्रतिबंधक थे अपने स्वरूप की उपलब्धि में प्रतिबंधक जितने बने हुए थे उसको हटाने का काम शास्त्र कर देता है उसकी निवृत्ति कराता है शास्त्र द्वैत की निवृत्ति करवा देता है द्वैत प्रतिबंध का विषयाशक्ति आदि उसकी निवृत्ति करवा देता है एक कहा उच्चते ग्रह एक टीका यथा देवदत्त से ज्वरादिना रोगेण अभिभूत से देवदत्त एक व्यक्ति है नाम दे दी है देवदत्त एक व्यक्ति है बुखार आदि ज्वरादि के कारण से ग्रसित है ऐसा व्यक्ति है और वो व्यक्ति में देखना है उस ज्वरादि होने से पहले रोग होने से पहले स्वस्थ था कि अस्वस्थ था वो स्वस्थ था अब बीच में अस्वस्थ हो गया अपने आप में स्थित होने का नाम स्वस्थ स्वस्मिन तिष्ट थी कि स्वस्थ अब अपने आप में स्थित नहीं है वो रोग में स्थित हो गया अस्वस्थ हो गया पुनः दवाई आदि करके जो वैद्य शास्त्र के आधार पर दवाई करेंगे तो दवाई खिलाने पर जो रोग भगा दवाई क्या काम करेगा रोग भगा देगा रोग भगाने पर क्या होगा वो पूर्व अवस्था की प्राप्ति है उसकी पहले भी स्वस्थता अभी स्वस्थ होगा वो स्वस्थता नित्य है उसकी अपना नित्य नित्य है अनित्य नहीं है वो जो अनित्य आगंतुक जो रोग है उसको हटाने के लिए दवाई का काम इसी प्रकार यहाँ शास्त्र दवाई की जगह में है शास्त्र क्या काम करेगा ये जो बीच में आया हुआ द्वैत है उसको हटाने के लिए कहना चाह रहा हूँ यथा देवदत्तस्य से ज्वरादिना रोगेणा अभिभूत ज्वरादि रोगों के द्वारा अभिभूत है ज्वर मानी मुखार आदि रोगों से दवा हुआ है परेशान है घृषित है ऐसा देवदत्त का स्वस्थता उसकी जो स्वस्थता है अपने स्वरूप में स्थित होना था वह स्वरूपा अप्रच्युति रूपा वो स्वस्थता अपने स्वरूप से कभी प्रच्युति होने वाली स्वस्थता नहीं हमेशा अपने स्वरूप में रहने वाली है कभी दूसरे रूपांतर में जाने वाली नहीं होती स्वस्थता अपनी स्वस्थता ऐसे स्वरूप भूता एवं अपने स्वरूप ही वो स्वस्थता उसकी जैवलत की स्वरूप है स्वस्थता होने पर भी प्राग सती पहले भी स्वरूप भी जहां स्वस्थता रही फिर भी रोग प्रतिबद्धा असती रोग से प्रतिबद्ध होने पर असत जैसे हो गई थी स्वस्थता नहीं है जैसे हो गई थी मैं अस्वस्थ हूं का नजर दिया व्यक्ति रोग प्रतिबद्धा रोग प्रतिबद्ध होने पर वो जो स्वस्थता है असती असत जैसे हो गई थी नहीं जैसा हो गई थी ऐसे जाने वाली स्वस्थता चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग प्रयोगवशा फिर चिकित्सा शास्त्र जो होता है शास्त्र, चिकित्सा शास्त्रीय उपाय उपायवशा चिकित्सा शास्त्र के शास्त्र से होने वाले जो उपाय हैं, उसके प्रयोग के बल से मैंने दवाई दारू के बल से चिकित्सा शास्त्र में जो कहा उसमें जो उपाय बताए गए उसके प्रयोग किया ये दवाई खाओ वो दवाई खाओ इसके करने से प्रतिबंध भूत रोग अपगमे तो प्रतिबंधक था स्वस्थता में देवदत्त की स्वस्थता रोग आने से पहले स्वस्थ था वो व्यक्ति वो स्वस्थता में प्रतिबंधक बन गया था रोग आने वो रोग हट जाएगा दवाई दारू करने से रोग प्रतिबंध भूत रोग अपगमे प्रतिबंधक बना था स्वस्थता में रोग वो रोग के अपगम होने पर निकल जाने पर अपगमे सदी अभिव्यक्त वो स्वस्थता फिर प्रकट हो जाती है उत्पत्ति नहीं होनी उसकी अविवक्ता होता है जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट टॉर्चर से पैदा नहीं होता उसकी उपलब्धि होती है प्राकृत्य है इसी प्रकार पूर्व में जैसे स्वस्थता थी उसकी वैसे स्वस्थता फिर पुनः उसी रूप में पहुंच जाता है केवल बीज में जो आगंतुक थे कौन रोग उसको हटाने के लिए गोलियां खानी पड़ी अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए गोली नहीं स्वरूप प्राप्त ही है ठीक इसी प्रकार यहां समझ रहा शास्त्र के बीच में आए हुए रोग है द्वैत ये मैं मनुष्य हूं इत्यादि द्वैत आया हुआ है तो इसको हटाने के लिए शास्त्र काम करेगा ये बोलना चाह रहे आगे कहता हैं नहीं तत्र उपाय देखो वहां पर जो उपाय किया जो रोगी व्यक्ति को औषध खिलाया गया जो उपाय किया वो तो बेहतर नहीं होगा क्यों प्रतिबंध प्रध्वंसार्थत्वा तो वहां प्रतिवंस का नाशक है वो उपाय प्रतिबंध जो बना हुआ था उसका रोग उसका नाश हो जाता है प्रतिबंध प्रध्वंसार्थत्व प्रतिबंध का प्रध्वंसक प्रयोजन होता है उसका प्रध्वंस करने प्रयोजन होता है इसलिए न तो अनित उसको अनित्य भी नहीं मान सकते जो तो स्वस्थता दोबारा आनी है क्यों तो स्वस्थता आया न तो अनित्यत्व स्वस्थता आया स्वस्थता बीच नहीं थी बाद में आ गई रोगी व्यक्ति अस्वस्थ बाद में स्वस्थ हो गया तो आगंतुक वो भी नहीं अनितत्व भी नहीं है क्यों ऐसी शंका भी न करे कहा न तो अनितत्व स्वस्थता आया संकेत है वो स्वस्थता में अनितत्व की शंका भी नहीं हो सकती संकेत है तीन नंबर की टिप्पणी न तो अनितत्व शंका है टिप्पणी में नो अभिव्यक्ति रेव कार्यत्व में जो स्वस्थता की अभिव्यक्ति होती है ना उपलब्धि होती है वो कार्य ही तो हो गया ना पूर्वादि की शंका है नो, नु अभिव्यक्त है कार्यत्व जो अभिव्यक्ति होती थे स्वस्थता की उपलब्धि होगी वो भी कार्य हो गया कार्य ना तद विशिष्ट स्वस्थताया तो अभी तथा तो अभिव्यक्ति विशिष्ट जो स्वस्थता है वह भी अनित्यय होगा कार्य ही होगा तथा शायद ऐसी शंका कोई करे तो इसको उत्तर में कि न इत्यादि टीका मिला न चा अनितम स्वस्थता भी नित्यत्व नहीं न संकेत कहा क्यों विशेष से असंभवाद अभिव्यक्ति कार्य होने पर भी जो विशेष से विशेषता विशेष है अभिव्यक्ति और विशेष से स्वस्थता तो अभिव्यक्ति जो विशेषण में अनित्यत्व होने पर भी विशेष से में नित्यत्व एक आता है विशेष से असंभवाद विशेष से जो स्वस्थता है अभिव्यक्ति विशिष्ट स्वस्थता वो जो विशेष्य में संभव नहीं क्या अनित्व की असंभवात अनित्व तो असंभवा अनित्व तो नहीं हो सकता विशेषण मात्र परिवेश जो विशेष्य में दा, नहीं रह पा रहा है जो अनितत्व वो केवल विशेषण में रहेगा अभिव्यक्ति में रहेगा परिवेशी साध्यत्व वो जो साध्यत्व कार्यत्व है वो विशेषण में रहेगा विशेष में नहीं रह सकता अभिव्यक्ति विशिष्ट स्वस्थता तो स्वच्छता विशेष है अभिव्यक्ति विशेषण है विशेषण में परिवर्षित्व कहा क्योंकि और भी प्रतिबंध ध्वंसशैव अभिव्यक्तित्व दूसरी बात ये भी है जो अभिव्यक्ति होती है अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति जो कहते हैं द्वैत प्रपंच उपशम होने पर अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति बोलते हैं अभिव्यक्ति माने क्या है प्रपंच का ध्वंसवरूप है सारा संसार का निवृत्ति रूप है प्रतिबंध ध्वंस्यव अभिव्यक्तित्व अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ वहां पर क्या है प्रपंच का ध्वंस ही है प्रतिबंध का ध्वंस ही है जो प्रतिबंध बड़ा हुआ है उसका ध्वंस हो जाना अभाव हो जाना वही अभिव्यक्ति होने से ध्वंसा ध्वंसा अभाव और ध्वंस के ध्वंस भी, भी नहीं वाला इसलिए अंत्य भी नहीं कर सकते माने अभिव्यक्ति क्या है वो प्रतिबंधक का ध्वंस रूप है वो जो तो प्रतिबंधक थे उसका अभाव रूप है वो अभिव्यक्ति और ध्वंस का ध्वंस होता नहीं है न होने से न विशिष्ट से विनाशित्व इसलिए अभिव्यक्ति विशिष्ट स्वस्थता के भी विनाशित्व नहीं है विशेषण विशिष्टा भी नहीं है यह कहां तो अवधे इतना तो समझना चाहिए स्वस्थता या पुनः रोगांतर उत्पत्त हो अनुव्योग तंत्र संभवे भी शारीरिक स्वस्थता देखो एक बार स्वस्थ हो गया व्यक्ति स्वस्थ था रोगादी आ गया अस्वस्थ हो गया दवाई दारू की फिर स्वस्थ हो गया पुनः फिर अस्वस्थ हो सकता है यहाँ और ये यह तो दृष्टांत दिया था वैसे वह सिद्धांत को नित्य होगा ये बोलना चाहते हैं पुनः रोगांतर स्वस्थता जो शारीरिक स्वस्थता है एक बार अस्वस्थ होकर के स्वस्थ हो गया वो पुनर् पुनर्वी पुनः है पूर्व से दिगुण लगा हुआ है पुनः रोगांतर उत्पत्त हो फिर रोग की उत्पत्ति दोबारा हो सकती हो एक बार बीमार पड़ा ठीक हो गया फिर रोगी हो सकता है रोगांतर उत्पत्त हो अन्य रोग की उत्पत्ति होने आने पर अनिव्यक्ति अब अन अंतर संभव है फिर अनभिव्यक्त हो सकता है अभिव्यक्ति का अभाव हो सकता तो, है वहीं पर भी मोक्षेतु मोक्ष में तो एक ही है एक वह अनादि अज्ञान से प्रतिबंधकत्व ना यहां तो प्रतिबंधक दूसरा आ गया था पहले दूसरा रोग था अब दूसरा रोग आ गया इसलिए फिर स्वच्छता गायब हो सकते किंतु मोक्ष कैसा है, है। मोक्ष ले तो एक ही है प्रतिबंधक कौन अनादि अज्ञान एक ही है मोक्षेतु एक व अनादि अज्ञान से प्रतिबंधकत्व एक ही है अज्ञान प्रतिबंध है होने से सकृत अवगम एक बार उसके हट जाने पर सकृत अवगम सकृत माने एक बार एक बार उसके हट जाने पर सकृत अवगमे सति एक बार हट जाने पर न पुनर पुनर्भिव्यक्त्यंतर अवकाश है फिर दूसरे अभिव्यक्ति होना संभव नहीं अन्य अभिव्यक्ति होने की संभावना नहीं यदि नित्यत्व मुक्त रीतिभाव वो मुक्ति में नित्यत्व है मुक्ति नित्य है इत्यादि ठीक है तस्य तस्य तस्य कहा उत्ते अर्थात स्वस्थता चल रही है स्वस्थता उपाय के द्वारा स्वस्थता साध्य नहीं है उपाय के द्वारा अभिव्यक्ति साध्य है माने प्रतिबंधक हटाना साध्य प्रतिबंधक हटाने का काम उपाय करेगा औषध क्या काम करेगा रोग हटाने का काम करेगा स्वस्थता की उपलब्धि के लिए नहीं स्वस्थता तो अपना स्वरूप ही है ठीक इसी प्रकार मोक्ष अपना स्वरूप ही है मोक्ष में प्रतिबंधक हटाने का काम शास्त्र करेगा तस् स्वस्थता यह उपाय असाध्यवाद माना दवाई दारू से स्वस्थता हानि नहीं है स्वस्थता अपना स्वरूपी है इत्यादि उगते इत्यादि कहानी से उगते हैं दृष्टान एक दृष्टान्त बताया जैसे रोगार्थ आत्मा की जो स्वस्थता है वो उत्पन्न होने वाली नहीं है उपाय साध्य नहीं है उपाय के द्वारा साध्य तो निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति इसमें एक दृष्टान्त बताते हैं रोगार्थ सेवा रोग स्वस्थता जो रोगार्थ व्यक्ति है रोग से आर्त है पीड़ित है उस व्यक्ति का रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मानते हैं लोग रोग आने से पहले भी स्वस्थता ही रही स्वस्थ था व्यक्ति कालांतर में स्वस्थ उसको उत्पन्न नहीं किया गया कि फिर दवाई दारू ने क्या काम किया वो जो रोग को हटाया ठीक इसी प्रकार यहां अविद्या को हटाने का, का काम अज्ञान का कार्य शरीर आदि महाम बुद्धि हटाने का काम शास्त्र करेगा मोक्ष की उत्पत्ति नहीं कर सकता है शास्त्र मोक्ष अपना स्वरूप है ये बता ठीक मैं यथोज दृष्टता आत्मन सत सखात निखिलुख सेशय आनंदयता स्व अविद्या प्रसूतअपंच सबंधा आत्मे दुखमा अहम दुखी सुखम मैं प्राप्त प्रतिप्यम्चार्य उपदिष्टवाक्यस्थ अद्याव प्रतिबंध प्रध्वसेभूता निरस्त समस्त अनथता स्वारस्य अभिव्यता भवतीसा वाक्य बनाया है यथा उदित दृष्टान्त उदित बातु से निष्ठा करने पर उदित बनता है बद धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे ईट हो जाएगा शेर धातु है और बची सोटी है जागरण किति लग जाएगा संप्रसार हो जाएगा उदित बन जाएगा यथा उदित दृष्टान्त जैसे कहा गया दृष्टान्त रोगार्थ व्यक्ति का दृष्टांत दिया रोगार्थ व्यक्ति के स्वस्थता उपलब्धि के लिए दवाई दारू स्वस्थता के लिए नहीं है किसके लिए है? रोग हटाने के लिए होता है स्वस्थता तो उसका स्वरूप है यही दृष्टांत दिया कहा यथा जिस प्रकार उदित दृष्टांत अनुरोधात कथित दृष्टांत, उदित मान कथित जो दृष्टान्त दिया रोगार्थ व्यक्ति का दृष्टान्त दिया उसके अनुरोध से आत्मा स्वतः समदघात निकल दुखस आत्मा कैसा है स्वतः समात निकल दुख संपूर्ण दुख उत्खात है निकल गए है नहीं आत्मा में कोई दुख आए नहीं एक सुसुक्ति दृष्टांत के लिए सुसुक्ति में जब दुख नहीं है उस तुरी आत्मा में कहा से दुख आएगा आत्मा कैसा है आत्म स्वतः समृदघात निकल दुख से समत्घात हो गया संपूर्ण दुःख निखल दुख माना संपूर्ण दुख जिसका समदघात निकल गए सारे खो गए कोई दुःख नहीं जिसे आत्मा में ऐसे आत्मा का मृत से का तान निरतः आनंद एकता एक स्वरूप है, है। निर से आनंद ही एक स्वरूप है जैसे आत्मा का निर से आनंद शार शार ने, से आनंद नहीं नृत्य आनंद ऐसा आत्मा का अभी स्व अविद्या प्रसुत फिर भी ऐसे आत्मा को भी दुखी अपने को मैं दुखी हूं कहता है मुझे सुख प्राप्त करना चाहिए कहता है क्यों क्या कारण है कहते हैं स्व अपनी ही अविद्या से उत्पन्न जो अहंकार आदि है स्व प्रसूत अहंकार आदि द्वैत तो प्रपंच संबंधा अपने ही अविद्या अपने में रहने वाली जो है, अविद्या है या अविद्या ऐसी चीज है बादल जैसा है सूर्य से बादल निकलता है और सूर्य को ढक देता है वैसे ही अविद्या आत्म आत्मा में रहती है और आत्मा को ढक देता है अपनी जो अविद्या है स्व अविद्या अपने अज्ञान स्व अविद्या प्रसूद अपने अज्ञान से उत्पन्न होते हैं जब अपना अज्ञान रहेगा तो ये पैदा हो जाते हैं रजू के अज्ञान से सर्प पैदा होता है ठीक इसी प्रकार के हम अपने स्वरूप का अज्ञान है हमें इसलिए शरीर आदि पैदा हो गया अहंकार आदि स्व अविद्या प्रसूत अहंकार आदि अपने ही अज्ञान से उत्पन्न जो अहंकार आदि द्वैत हैं अहंकार आदि जितने भी द्वैत हैं द्वैत प्रतन के संबंधा द्वैत प्रतंत्र के संबंध होने से अपना संबंध द्वैत में हो गया ऐसा होने से आत्मनि दुख हम आरोप अपने दुख का आरोप करता है जो अंत का मन आदि का धर्म दुख को अपने में आरोप करके आत्मनी दुखम आरोप अपने में दुख का आरोप करके अहम दुखी ऐसा मानने लग जाता मैं दुखी हूं और सुखम मया प्राप्तव्य मुझे सुख प्राप्त करने की कुछ चेष्टा करनी चाहिए मैं दुखी हूं सुख प्राप्त करने की चेष्टा करना चाहिए सुखम मया प्राप्तव्यधि प्रतिबद्ध मानस ऐसे प्राप्त हो रहा हो आत्मा अपने अज्ञान से उत्पन्न हो कह संबंध करने से ऐसा हो रहा है दूसरे का धर्म अपने में आरोप कर मैं दुखी हूं ऐसा मानता है और मुझे सुख की प्राप्ति करनी चाहिए से प्राप्त प्राप्त हुआ जो आत्मा है ऐसे को ऐसे आत्मा को संसारी आत्मा बना हुआ है अपने अज्ञान से ऐसे आत्मा को परम कारुण का आचार्य उपदिष्टा परम करुणायुक्त जो आचार्य होंगे गुरु होंगे उनके द्वारा उपदिष्ट वाक्य तो उपदेश करेंगे न तम संसारी तू संसारी नहीं है तुम सचिदार आत्मा अस्त ऐसा बोलेंगे तो सचिदार आत्मा है तत्वमसी तो स्वयं परमात्मा है तो संसारी शरीरादि नहीं है ऐसा उपदेश जब मिलेगा परम कार्म का आचार्य उपदिष्ट वाक्योत्थ परम आचार्य के द्वारा उपदिष्ट जो वाक्य होगा तत्वसी आदि वाक्य होगा तो संसारी नहीं है तो असंसारी आत्मा है ऐसा कहने वाले जो वाक्य होगा वो उनका उस वाक्य से उत्पन्न वाक्यत्व अद्वैत विद्यात ऐसा जब वाक्य सुनेगा तो उसको अद्वैत संबंधी ज्ञान हो जाएगा अद्वैत विद्या से विद्या मैंने ज्ञान से अद्वैत ज्ञान से विद्यातः द्वैत निवृत्त हो अद्वैत की ज्ञान जब हो जाएगा तो क्या द्वैत की निवृत्ति होगी उसकी द्वैत निवृत्त हो प्रतिबंध ध्वसे द्वैत प्रतिबंध बना हुआ था उसका ध्वंस हो गया अद्वैत ज्ञान से प्रतिबंध ध्वप्रध्वंसे स्वभाव भूता परमानंदता अपना स्वरूप भूत और स्वरूप क्या है परमानंद स्वरूप है परमानंद परमानंदत्व स्वरूप तो भूता है निरस्त समस्त अनर्थता सर और कोई अनर्था नाम अनर्थान वस्तु नहीं आत्मा में कोई अनर्थ नहीं आत्मा में एक सुसुप्ति दृष्टान्त उस काल में भी अनर्थ नहीं मिलता है तो तुरय आत्मा में कहा से अनर्थ होगा निरस्त संपूर्ण खंडित हो गया है समस्त अनर्थता ऐसे आत्मा नहीं स्वारस्य अभिव्यक्ता बहुत स्वभावता सु, अभिव्यक्ति हो जाती है ऐसे आत्मा की अभिव्यक्त हो जाता है कहा ऐसे परमानंदता स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त हो जाती है उस आत्मा में एक आचार की टिप्पणी स्वारस्य मन स्वरूपेगा स्वरूपेगा उस परमानंदत्व तो वहां अभिव्यक्त हो जाता है अभिव्यक्ति हो जाती है परमानंद अच्छा ठीक है आज जाते हैं सात स्वस्थता जो आत्मा की स्वस्थता है आत्मा स्वस्थ है बीच में अस्वस्थ हो गया था अब द्वैत होकर के द्वैत में संबंध रखने से अज्या, अपना अज्ञान से द्वैत खड़ा हो गया द्वैत खड़ा होने से संबंध हो गया संबंध होने से उसका धर्म लेकर के दुखी होने लगा ऐसे आरोप लगा स्वस्थता जो है सार्थ स्वस्थता वो जो स्वस्थता है परिपूर्ण वस्तु तो स्वभाव आप नातिरिचित वो स्वस्थता अब कहेंगे द्वैत की निवृत्ति हो गई तो आत्मा स्वस्थ हो गया तो उसमें धर्म रहेगा स्वस्थता तो एक आत्मा और एक स्वस्तता स्वस्थता आत्मा हो गया धर्म हो गया स्वस्तता अब भी द्वैत है कब द्वैत निवृत्ति के पश्चात भी यह शंका होगी द्वैत निवृत्ति के पश्चात भी शंका हो सकती है कि द्वैत है तब कहते हैं साव्यक्ति वैशिष्टे ना भी न अनित्यत्व इत्या इत्य। अनित्यत्व अश इसमें अभिव्यक्ति जो है ना अभिव्यक्ति वैशिष्ट मानने पर भी स्वस्तता में अनित्व नहीं है ये बताना चाहते हैं कैसे नहीं है तो ठीक यही बताना चाहते हैं साथ स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभाव आप नाति जो परिपूर्ण वस्तु है आत्मा वही स्वभाव है उसको उसे अतिरिक्त स्वभाव नहीं उसे अभिन्न है इसलिए अतिरिक्त वस्तु नहीं हो सकती है कहा सात अस्वस्थता वो जो है परिपूर्ण वस्तु स्वभाव परिपूर्ण वस्तु की स्वभाव है उसका जो परिपूर्ण वस्तु वही है वो उससे अतिरिक्त होने तो से न अतिरिक्चते अतिरिक्त नहीं कहा जाता तद इदम शास्त्रीय प्रयोजन यही है, है शास्त्रीय प्रयोजन आत्मा में स्वस्थता प्रदान करना बीच में आए हुए जो द्वैत वर्ग है अपने अज्ञान से उत्पन्न खड़ा हुआ जो अभिवेक के कारण खड़ा हुआ द्वैत वर्ग इसका ध्वंस करना शास्त्र का काम है उपदेश के माध्यम से यही है प्रयोजन शास्त्र का तद इदम शास्त्रीय प्रयोजन हम शास्त्र का प्रयोजन ये शास्त्र संबंधी प्रयोजन यही होता है तस्य स्वरूपत्व असाध्यत्वात्तम कहते तस् जो प्रयोजन है जो तो आत्मा को मिलने वाला जो प्रयोजन है कैसा है तस्य था स्वरूपत्व प्रयोजन जो है मोक्ष है मोक्ष आत्मा का स्वरूप ही है आत्मा मुक्त ही हमेशा स्वरूप ही है तस्वन से स्वरूपत्व आत्मा का स्वरूपी होने से असाध्यवाद जो स्वरूप होता है साध्य नहीं होता साध्य वो होगा अपने से भिन्न को सिद्ध किया जाता है जो अपना स्वरूप होगा पहले से सिद्ध है तो पहले से सिद्ध वस्तु को साध्य नहीं बनाया जाता क्रियाजन्य नहीं होता असाध्यत्वा न अनित्यत्व जो साध्य होता है वो अनित्य होता है जैसे स्वर्ग साध्य है कर्म के माध्यम से सिद्ध होता है अनित्य होता है आत्मा ऐसा अनित्य नहीं है एक स्वरूपत्व प्रयोजन जो मोक्ष है वह स्वरूप आत्मा का स्वरूप ही है इसलिए असाध्य है मोक्ष मोक्ष पैदा नहीं किया जाता तो शास्त्र के द्वारा मोक्ष पैदा नहीं होगा शास्त्र तो मोक्ष में जो प्रतिबंधक थे उसको हटाने का काम करेगा ये कहा तस्वरूपत्व असाध्यत्व न अनित्यत्व संकेत अनित्यत्व की शंका भी नहीं करना मोक्ष को यही कहा ठीक न तो साधन फिर नित्य हो तो साधन के अर्थ कहा था पूर्वाधिक नित्य पदार्थ की प्राप्ति के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है साधन में अर्थ भी नहीं है क्यों साधन का चरितार्थ दूसरी जगह पर है मोक्ष के लिए साधन नहीं है मोक्ष में जो प्रतिबंधक थे उनको भगाने के लिए साधन है न तो साधन वही अर्थम प्रवेश प्रतिबंध निवृत्ति दिखाया गया जो प्रतिबंध पूर्व में जो प्रतिबंध दिखाए थे उनकी निवृत्ति प्र... फल वाला है ये साधन जितने भी हैं जो भी साधन बताया जाता है प्रतिबंध से हटाने के लिए है दाष्टातिक अब सिद्धांत में बता दाष्टान्त सिद्धांत सिद्धांत में कहते हैं तथा कर्वाचन का जैसे रोगार्तस्य से रोग निवृत्त जैसे रोगार्त व्यक्ति रोगा के रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता मानी जाती है ठीक इसी प्रकार तथा दुखात्मक से आत्मनवद्वैत प्रबंध समय स्वस्थता अज्ञान के कारण दुखी मान रहा है दूसरे के धर्म अंतकरण आदि के धर्म अपने में आरोप करके दुखी मानता है इसे आत्मा का दुख स्वरूप आत्मा का आरोपित दुख रूप आत्मा का द्वैत प्रपंच द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाने पर शांत हो जाने पर स्वस्थता शास्त्र के द्वारा द्वैत हटाया जाता है तो स्वस्थता का आविर्भाव हो जाता है अद्वैत भाव प्रवेदर्म दीता ननो द्वैत से अहंकारादि आत्मनो वस्तुत्वा पूर्वाजी जाता हमारा द्वैत वस्तु है वास्तविक है अहंकार तो आदि जितने भी द्वैत हैं सबसे पहले अहंकार उसके बाद आदि आदि होंगे महत्व तो जो भी होंगे तो नम द्वैत से आदि अहंकारादिपो जो आदि स्वरूप द्वैत है आत्मा ना स्वरूप ऐसा जो आप द्वैत है उसका वस्तुत्वादि वस्तु है वस्तुत्वाद सेठ की बनी व्यावहारिकत्वाद द्वैत व्यावहारिक है वस्तु है व्यावहारिकत्वाद नहीं व्यावहारिक घटाधित ज्ञान अपोद्यम आदर्शी व्यावहारिक घटा घट गट को जान लिया घट एक व्यवहारिक वस्तु है जल का आहार आदि होता है जान लिया ये घट है तो उसके द्वारा क्या उसका निवृत्ति हो जाएगी घट की नहीं व्यावहारिक पदार्थ ज्ञान से नाश नहीं होता और द्वैध व्यावहारिक पूर्वादि यह शंका कर रहा है नहीं व्यावहारिक घटाधि जो व्यावहारिक घटादी वस्तु है उनका ज्ञान अपोद्यम न आदर्शी ज्ञान अपोद्य नहीं देखा गया नहीं देखा गया ठीक इसी प्रकार टीका नहीं बोला नु द्वैत से अहंकारादी आत्मनिवस्तुत्व वस्तु मान व्यावहारिक वस्तु है जो अहंकारादि रूप जो द्वैत है वह वस्तु है व्यावहारिक है व्यावहारिक होने से वस्तु वस्तुनश्चय विद्या अनपोद्यत्व जो तो वस्तु होता है विद्या के द्वारा हटाया नहीं जाता अपोत्य नहीं होता अपोत्य मैं हटा अनपोत्य है हटाया नहीं जाता वस्तुनश्चय जो वस्तु होते उनका विद्या अनपोद्यत्व विद्या के द्वारा हटाया नहीं जाने से क्या होगा नित्य नहीं नित्य का कर्म आये वो तो उसके निवृत्ति के लिए जो व्यावहारिक वस्तु के निवृत्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा कर्म क्या अधीन होता है लाठी मारो घट फूट जाएगा नष्ट हो जाएगा व्यवहार का अनुपर्शी इसी प्रकार यहां भी जो नित्य नहीं नित्य कर्म आये तो ये जो द्वैत अहंकारादी है इनका नाश करने के लिए क्या करना पड़ेगा नित्य नैमित्तिक कर्म करना पड़ेगा नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म का अधिन द्वैत का नाश होगा कर्म के कर्मजन्य होगा ये बोलना चाह रहे हैं उसका विनाश ज्ञान ज्ञानजन्य विनाश नहीं जो वस्तु है वो द्वैत कर्म से होगा ये पूर्वादि की संख्या है नित्य कर्म या नैमित्तिक कर्म जैसे जैसा होगा नित्य नैमित्तिक कर्म आयतत्वाद अधिनत्वाद तन निवृत्ति में इस द्वैत की निवृत्ति के लिए कर्म से निवृत्ति होगी नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म से ही उसकी निवृत्ति होने होना है ज्ञान से नहीं इसलिए अलम विद्यार्थे ना प्रकरण आरम्भ ना ज्ञान के लिए प्रकरण का आरंभ करने रहे कह रहे ये व्यर्थ है आपका परिश्रम व्यर्थ है अलम बस रहने दो तो आप वो तो कर्म करना पड़ेगा द्वैत बड़ा वास्तविक वस्तु है वास्तविक वस्तु को अटार कर्म करना होगा जैसे गठ वाष्पी गए उसको नष्ट करना हो तो दंड प्रहार करना पड़ेगा तो उसी प्रकार अहंकार अहंकारादी दो, द्वैत वाष्पित वस्तु है तो वस्तु उसको नाश करना हो तो कर्म करना पड़ेगा कौन कर्म नित्य कर्म नैमित कर्म कर्म करो ज्ञान से अविद्या द्वैत का नाश होगा करके ये परिश्रम करना व्यक्त है अलम विद्या के ना प्रकरण आरम्भ है नद्या के लिए ज्ञान के लिए प्रकरण आरम्भ करने से रस विश्राम अलम पर्याप्त के पूर्वादी की शंका हो गई थी छात्र कहा आश्र ने कहा द्वैत प्रपंच से अविद्या तत्व द्वैत प्रपंच व्यावहारिक वस्तु नहीं अविद्या का कार्य है जैसे रज्जु का सर्प अविद्या का कार्य है रज्जु में जो सर्प दिखता है अज्ञान का कार्य है वहां पर हवन करने लग जाए तो सर्प भागेगा अरे जब करने बैठ जाए सर्प भागेगा नंत्र बोले नया आदि बोलते रहे सर्प भागने वाला नहीं उसका भागाने की एक तरीका क्या है टॉर्च जलाओ प्रकाश करो ज्ञान रूपी प्रकाश रज्जू को समझो सर्व भागते थे। ठीक इसी प्रकार यहां भी द्वैत प्रपंच से अविद्यात जैसे रज्जू में सर्व अविद्या का कार्य होता है वो कोई कर्म से भागने वाला नहीं होता वो तो ज्ञान से भागता है किसका ज्ञान अधिष्ठान का ज्ञान ठीक इसी प्रकार यहां भी द्वैत प्रपंच आत्मा में कल्पित है आत्मा के ज्ञान से भागेगा इसलिए प्रकरण का आरंभ करना सार्थक है ये भाष्यकार द्वैत प्रपंच विद्य या तत्पमसया ज्ञान से उसका उपसंहार हो जाएगा निवृत्ति हो जाएगी द्वैत तो तो प्रबंधि ब्रह्मविद्या विद्या प्रकाशनाय ब्रह्म विद्या प्रकाश करने के लिए अश्य आरंभ क्रिय थे प्रकरण से आरंभ इस प्रकरण ग्रंथ का आरंभ किया जाता है आत्मा आत्माविद्या कृतस्य द्वैतस्य आत्मा अविद्या कृतस्य द्वैत्या आत्मा, आत्मा का अज्ञान से रचा हुआ है द्वैत जब तक रज्जू का अज्ञान रहेगा तब तक सर्पाधी भाषते है ठीक इस प्रकार जब तक हम अपने स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक द्वैत भाषता है आत्मा विद्या कृत्य द्वैत्य अपना अपना ही जो अविद्या है अपनी अविद्या अपने अज्ञान अपने अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो द्वैत है वह आत्मविद्य या कारण निवृत्तिया आत्मज्ञान से क्या होगा कारण की निवृत्ति हो जाएगी अविद्या की निवृति हो जाएगी इसके कारण जो प्रपंच द्वैत प्रपंच के कारण की निवृत्ति तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति अज्ञान से उत्पन्न था ये रज्जु का सर्व अज्ञान से उत्पन्न है और रज्जु ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तो सर्व की निवृत्ति हो जाएगी ठीक इसी प्रकार यहां भी विद्य या कारण है वृद्धिया द्वैत प्रपंच है विद्या से उस दैत प्रपंच के जो कारण है अविद्या अविद्यावृत्ति हो जाने से अविद्या इसकी भी निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति होने से आपको विद्या शास्त्र आरंभ योजना है इसलिए आत्म विद्या आत्म ज्ञान के अभिव्यक्ति के लिए शास्त्र का आरंभ करना ये भट जाता है एक न्वैत अविद्यात विद्यमेहत् प्रमाण अस्त आशंक्य अन्वय व्यतिकाधायर पुरवादी बोलता है हमारा महाराज द्वैतवाकृत अद्याकृत बोलते हो खाली बोलते हो तो प्रमाण से सिद्ध कर पाओगे द्वैत अविद्या से खड़ा है करके वास्तविक है द्वैत द्वैतवादी इसको क्या असत मानते हैं क्या सत्य मानते हैं इस शंका है, है न पूर्ववादी बोलेगा द्वैत से विद्याकृत से विद्यमान देहत्व विद्यमान शरीर है जिसका जिसका शरीर अर्थक्रियाकारिता है विद्यमान देहों प्रमाणम प्रमाण नहीं है ये बात नहीं अविद्या शरीर है यानी वस्तु नहीं है केवल भाषता है इसमें प्रमाण नहीं है पूर्वादि बोलता है अब ये बोलते हैं ना द्वैत केवल भाषता है के सर्वदेह ऐसा नहीं द्वैत से अविद्यात से विद्यमान देहते अविद्यात देह का विद्यमान होने में न प्रमाणम कोई प्रमाण नहीं है इतिहास संख्या कोई प्रमाण नहीं हो सकता अगर अविद्याकृत होता तो दिखना नहीं चाहिए था अर्थक्रियाकारिता है जब प्यास लगे तो पानी पीते तो प्यास बुझ जाता है ठंडी लगती तो अग्नि का सेवन करने से गर्मा गरमाए शरीर गर्म हो जाता है अर्थक्रियाकारिता है कैसे उसको ऐसे अविद्याल्पित बोल देंगे कल्पित पदार्थ थोड़ी आइए सत्य है ये पूर्वादि बोलता है द्वैद से अविद्यात विद्यमान देह क्या अविद्यात देह है ऐसा मान्य ने न प्रमाणम अस्ती कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि इतिहास ऐसे जाते हैं दो प्रकार की श्रुतियां बताएंगे अन्वय व्यक्त वि� तो विधायक यानी अविद्या सत्य द्वैत सत्यम अविद्या अभावे द्वैताभाव ऐसा बताने वाली स्मृतियां भाषा में दिखाना चाहते हैं ये ही अन्न दिवस आदि इत्यादि अन्वय माने अविद्या का अन्वय और अभाव अविद्या का अभाव अविद्या काल में द्वैत है और अविद्या के अभाव काल में द्वैत नहीं है दोनों प्रकार की स्मृतियां दिखाते हैं एक अन्वय व्यक्ति अन्वय होता है संबंध दिखाना तत्सत्य तत्सत्व ये अन्वय और तद अभाव कारण सत्व कार्य सत्व इसको कहते हैं अन्वय और कारण अभाव इसको बोलते हैं देख दंड सत्व घट सत्व दंडा भावे यहां भी अविद्यासत्व द्वैत सत्व अविद्यावे द्वैताभाव यह अन्य विद्रेप उठाने वाली स्त्रुति दिखाते हैं कहते हैं उदाहरण स्त्रुतिदाहरण देते हैं कहा अनुविधायन के ऊपर तीन नंबर की टिप्पणी अनुविधा मान अविधायी कथन करने वाली कथन करने वाली सुर्खियां बताया अच्छा यत्र ही इत्यादि वाचना का यही द्वैतम इव भवती द्वैत है नहीं द्वैत जैसा जैसे रज्जु में सर्प नहीं होता सर्प जैसा होता है जिस अवस्था में सर्प जैसा हो जाता है उस काल में भयभीत हो जाते हैं सर्प नहीं है रज्जू में सर्व जैसा हो जाता है तो आप भयभीत हो जाते हैं यही द्वैतम जीव होती है जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता है अथवा यहा है जिस अवस्था में अन्य जैसा हो जाता है तब तो क्या होगा अंड्यो अन्यत पश्चेत अंड्यो अन्यत जान गया अन्य होकर के अन्य को देखता अन्य होकर के अन्य को जानता है यह हो गया अविद्या सत्य द्वैत सत्वय दिखाई अब व्यति दिखाते हैं टीका में आधन अंदर वितरित विधायक नहीं वितरिक क्या है अविद्या जिस काल में नहीं है तो द्वैत भी नहीं है ये तू सर्वम आत्म विवाभत अविद्या के नाश करके सब जिस अवस्था में सारे के सारे आत्मरूप हो गए तत्केश तत् तवस्था में के न साधन है न कम विषय पश्य किस साधन से किसको देखेगा न इंद्रिया है वो साल बना विषय है उसकाल बने कें कंपी जानी या किसके द्वारा किसको जानेगा इत्यादि श्रुतिभ्योग अच्छा सिद्धि हाँ, इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है क्या ठीक है इव शब्दाभ्याम दो बार इव शब्द ध्यान देना मंत्र में एक है बार है ये द्वैतम इव होती और दूसरी बार है यद होती शब्दाभ्याम ये दो युवक शब्द के द्वारा अविद्यावस्थायाम प्रतिभात द्वैत ईवन लगाए अगर द्वैत वास्तविक होता तो ईवन नहीं लगाते एवं कह से जैसा होता है वो नहीं होता युवा सादृश्य के लिए प्रयोग होता है तो ये युव शब्दाद्याम अविद्यावस्थायाम प्रतिभा द्वैत्य जो अविद्यावस्था में भाषने वाला जो द्वैत है ये द्वैत ऐसे उस द्वैत तो का तत्पतिभा और उसके ज्ञान द्वैत का ज्ञान प्रतिभा मानी ज्ञान प्रतिभाष होगा द्वैत और प्रतिभाष प्रतिवास करने वाला ज्ञान के दोनों के दोनों आवास वो दोनों के दोनों आवास माना जाएगा वास्तविक नहीं माना जाएगा ज्ञान भी वास्तविक नहीं वस्तु भी वास्तविक नहीं क्यों युव शब्द के द्वारा इसी तो होता है मंत्र में दो जगह इव है वास्तविक होता तो ईव नहीं लगाता मंत्र में इव नहीं होता इव लगाया एक आया युव शब्दाभ्याम अविद्यावस्थायाम जो अज्ञान काल में प्रतिभात द्वैत अज्ञान काल में भाषित होता है द्वैत ज्ञान काल में नहीं ऐसा द्वित का और तत्प्रतिभा उसका जो ज्ञान है प्रतिभा मानी ज्ञान ये दोनों के दोनों आभाषत्व आभाष है वस्तु नहीं वस्तु का आभाष है वो और ज्ञान भी नहीं ज्ञानाभास है वो सर्प नहीं सर्प का आभाष है सर्प ज्ञान नहीं सर्व ज्ञानाभास है वो इस प्रकार हो जाता है इसलिए अविद्यामय तुम विचे उस विषय को भी और ज्ञान को भी अविद्यामय कहा जाएगा अविद्या का विकार कहा जाएगा अविद्यामय तो ऊंचे अविद्यामय कहा जाता है वो ज्ञान को भी रज्जु में जो सर्प करके ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान भी सत्य नहीं है अविद्यामय है और वस्तु सर्प भी अविद्यामय है इसलिए अज्ञान काल में भाषित होने वाले द्वैत और द्वैत का ज्ञान दोनों के दोनों अविद्यामय है सिद्ध हो जाते हैं कहा आत्मा विभूत इत्यादि शुद्ध नहीं कहना चाहते हैं टिप्पणी चार नंबर के प्रतिभा तो आध्याम आभ्याम अर्थाध्यास ज्ञाध्यासौ अदर्शिताम क्या थे? दो अध्यास दिखाए दो आरोप दिखाया क्या दिखाया अर्थाध्यास और ज्ञान ज्ञाध्यास ये दो दो के द्वारा क्या एक तो प्रतिभा द्वैत और तत्प्रतिभा दो शब्द है प्रतिभा ज्ञान ज्ञानाभ्यास ज्ञान का अभ्यास और प्रतिभा मानी वस्तु का अभ्यास ये कहा आभ्याम दो शब्दों के द्वारा अर्थाध्यास ज्ञाध्यासौ अदर्शिशाताम अर्थात विषयाध्यास और ज्ञानाध्यास दिखाया दिखा। तो ऐसे सर्व आत्मभाव हो अब आत्मुखी हो गए जब रज्जू के अज्ञान काल में उस रज्जु के अज्ञान से कई पद पैदा हो जाते हैं कोई सर्प मान रहा है उसको कोई माला मानता है उसको कोई भूसिग्र मानता है उसको कोई जलधारा मानता है कोई लाठी मानता है अपने बोले अज्ञान भिन्न भिन्न प्रकार से काम कर रहा था सभी व्यक्ति सर्प मानते हो ऐसी मान्यता नहीं है एक व्यक्ति को सर्पो बुद्धि हो गई दूसरा बुद्धि उसका है? था सर्प नहीं है वो लाठी है ऐसा बोलेगा तीसरा बोलेगा लाठी नहीं वो माला पड़ी है ऐसा बोलेगा चौथा बोलेगा नहीं धरती फट गई है वहां दरारा आ गया ऐसा बोलेगा और पांचवा बोलेगा नहीं वो जल धारा है पानी, पानी बह रहा है छोटा सा किस, किसका सत्य हो किसी का भी नहीं किंतु अज्ञान से अनेक रूप में दिखाई पड़ने वाला द्वैत ऐसा ही है जैसे रज्जु अनेक रूप से दिखाई देती है अज्ञान काल में जब उसका जब यत्र तो सर्व तो आत्मे बात जिस काल में अरिष्ठान का ज्ञान होगा रज्जु का ज्ञान होगा उस काल में सब के सब क्या रूप हो जाते हैं जो तो जितने देख रहे थे रज्जूरूपी हो जाते हैं यहां भी सारा द्वैत आत्मा से उत्पन्न अज्ञान काल में वो आत्मरूपी हो जाते हैं माना ज्ञानकालिक बात है ज्ञान काल में द्वैत समाप्त हो जाता है हो जाते हैं जैसे रज्जु में सर्पाधिक हो जाते हैं रज्जू ही रह वैसे आप आत्मरूपी कहा जाना है यत्रु अशम आत्मविवार जिस काल में इस का सब के सब आत्म हो गए उस काल में तब माने उस अवस्था में तत्र केन न कम पशेद किस साधन से किसको देखेगा देखने का साधन भी नहीं देखने का विषय भी नहीं है तत्के केन कम पशेत उस अवस्था में किस साधन से किसको जानेगा तत्के तत, न कम भी जान किस साधन से किसको जानेगा साधन भी नहीं विषय भी नहीं है ये बताए ठीक है विदुषो विद्यायां ये ज्ञागा यू अश अश विदुष मंत्र में जब अश है विदुष ज्ञानी विदुषो विद्यावस्था ज्ञावस्था में ज्ञावस्था में जब आत्मज्ञान जम हो गया जब अद्वैतावस्था में पहुंचा है विद्यावस्थाया कर्तृ कणा सर्व आत्म ना अस्ती उत्तरा ज्ञानिगे ज्ञान काल में कर्ता कर्ण आदि जो भी साधन होते थे अज्ञान काल में कर्ता कारण के माध्यम से कुछ काम करता था ऐसा दिखते थे सब के सब आत्ममात्र हो गए सर्वम आत्ममात्र नातिरिक्तम आत्मा से अतिरिक्त नहीं होते कर्ता कारण आदि जो भी साधन और आत्मरूपी हो जाते हैं इति इतिहा ऐसा कथन करके विद्या द्वारा सर्वस्य द्वैतस्य से आत्ममात्रत्व तो, तो इसे क्या कर दिया विद्या के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से संपूर्ण द्वैत वर्ग आत्ममात्र वचनात् तो आत्ममात्र ही होता हो जाते हैं ज्ञान हो जाए आत्मा का तो संपूर्ण जगत रूप से जो अज्ञान से भाष रहा था वो तो संपूर्ण जगत आत्ममात्र हो जाता है वचनात्मित कार्य कारणात्मक द्वैत निवृत्ति ही आत्मा अभिले विद्या जो कार्यकारणात्मक द्वैत की निवृत्ति है विद्या से द्वैत की निवृत्ति होनी और की निवृति होना क्या है दो है द्वैत दो रूप है कार्य रूप में और कारण रूप में कार्यकारण स्वरूप जो द्वैत है उसकी निवृत्ति जो हो जाती है वह आत्मैवा आत्मा ही, आत्म ही है द्वैत की निवृत्ति माने शंका आ सकती है कि द्वैत की निवृत्ति हो गई तो यह तो आत्मा और द्वैत की निवृत्त अभाव दूर आ जाएगा फिर भी द्वैत रहेगा उस अंदर। में द्वैत की निवृत्ति हो गई निवृत्ति गई तो अभाव होगा ऐसा दो हो सकते कहा नहीं आत्मवैव की द्वैत अभाव को अधिकार स्वरूप ही माना वेदांति ने ध्यान देना वैज्ञानिकों ने अधिकारों से अतिरिक्त माना है अभाव को भूतले घटा अभाव बोलते हैं भूतल के ऊपर में घटका अभाव उनको दिखाई पड़ता है किसको नहीं आएगा तो भूतल के ऊपर घटा अभाव इसके ऊपर में और अभाव कोई नहीं दिखता ये ही दिखता है पटका पट है यहां पटाभाव भी होगा मठाभाव भी होगा किंतु एक ही दिखाई पड़ता है ऐसा कुमारी भट्ट ने और वेदांति ने अभाव को अधिक्रम स्वरूप माना तो इंद्रियों का संधिकर्ष कहां हो रहा है अभाव में हो रहा है कि भूतल में हो रहा है तो भूतल से अतिरिक्त क्या है वो तुम कहते हो भूतल में कटा अभाव दिखाई पड़ता है बोलते हो तो इंद्रिय संधिकर्ष कहा है भूतल में है ना कि अभाव अभाव में आई नहीं वो अधिक्रम स्वरूपी होता है तो अविद्यावृत्ति आत्मस्वरूपी है इसलिए वहां अद्वैत स्थिति हो जाती है द्वैत नहीं ये कह रहे हैं अविद्यावृत्ता कार्यकाल द्वैत निवृत्ति आत्मविपिल्वैत की निवृत्ति रूपी है आत्मा से अतिरिक्त नहीं है ना कि वहां अभाव को लेकर के द्वैत की शंका करे अविद्यावृत्ति अवस्था में आत्मा और एक अविद्या की निवृत्ति ऐसी शंका नहीं हो सकती है एक कहा द्वैत निवृत्ति पांच की टिप्पणी में कहा द्वैत से आत्मत्वअसंभव द्वैत आत्मा नहीं हो सकता है कहा द्वैत निवृत्तिर अभिल्य है द्वैत निवृत्ति शब्द से कहा तो द्वैत सब शब्दों के द्वारा दौर कहा जाता है कहा निवृत्तिरव आत्मा सत्वा सर्व आत्म इत अनुपत्म कर आ गई तीपणी ये शंका उठाई निवृत्तिरव अनात्मन सत्वात एक अनात्म पदार्थ उस काल में भी है कौन निवृत्ति तो द्वैत के निवृत्ति काल में भी एक अनात्मा रहेगा क्या निवृत्ति ध्वंस है द्वैत का ध्वंस है वही निवृत्ति है सबका सर्वम आत्मा अनुपत्ति करी जाती है सर्वम आत्मा एक घटना नहीं हुआ एक तो अनात्मा रह गया काल में भी तो हम द्वैद की निवृत्ति ये शंका हो सकती है उसका खंडन करते हैं निवृत्तिर आत्मैव एक ही का जो द्वैद की निवृत्ति है वह आत्मरूपी है निवृत्ति माने अभाव अभाव अधिकर्म स्वरूपी होता है कुमारी भट्ट के मत में और वेदांत के मत में अधिकर्म स्वरूपी है अधिकारण से अतिरिक्त मानते हैं ठीक तथा विद्यातो निर्देशात विद्या तथा विद्या तथे लगा विद्याशे ज्यादा द्वैत की निवृत्तिवृत्ति दिखाई कहाँ दिखाई युवा सर्व आत्म भूत कम के द्वारा ज्ञान काल में द्वैत की निवृत्ति दिखाई तो आता है विद्या ज्ञान से की सेवृत्ति के कथन से अवि ये द्योतिता है अविद्या अवदृप्य ऐसे भाषता है द्वहित जो है अविद्यामय है ऐसा अविद्या का कार्य है यही द्विती है आदि शब्द है ना इत्यादि श्रुति में आदि लगाए हुआ है दो तरह की श्रुति तो दे दी एक तो द्वहित के विषय में दिया जब अन्य जैसा होगा तो अन्य बन के अन्य को देखेगा जिस अवस्था में सारे एक हो जाते हैं आत्मा हो जाते हैं वहां कौन किसको देखेगा इत्यादि तो दो, दो प्रकार की स्तृति बताई अन्य व्यक्ति की दो प्रकार की स्तृति बताई आदि कहते हैं इसके बारे में आदि आदिशब इत्यादि श्रुति देव आदि तो आदि से क्या लेना है आदि आदिशब आदिशब आदिशबार्थ आदि नाना से किंचना श्रुति को लेना क्या लेना इस तो सर्व आत्माभूत इस काल को लेकर के निह नाना से किंचना यह आत्मनि नाना नास्तिक द्वैत नहीं है इस आत्मा में अनेक नहीं है इस श्रुति में निहनाना अधिष्ठान निष्ठा अत्यंत अभाव द्वैतस्य तो द्वैत से ऐसे कदम करते हुए क्या देखो ये द्वैत कैसा है अधिष्ठान निष्ठा अत्यंत अभाव प्रतिनिधित्व द्वैतत्व मिथ्यात्व ये मिथ्या का लक्षण है अद्वैत सिद्धि का लक्षण है अद्वैत सिद्धि में कहा है अधिष्ठान में अपने अधिस्थान अपने जहां वो दिखाई पड़ रहा है वहीं उसका अभाव जहां वो दिखाई पड़ता है घट किस में दिखाई पड़ता है मिट्टी में वो तो मिट्टी में ही घट का आवाज़ है विचार दृष्टि से जाएंगे तो घट नहीं तो बताता है वहां ये तो व्यावहारिक दृष्टि घट बता है अत्यंत अभाव हाँ। अधिष्ठानिष्ठा अत्यंत अभाव प्रति अपना अधिष्ठान जहां वो दिखाई पड़ रहा है वहीं उसका अत्यंत अभाव कोई भी वस्तु आप कोई भी वस्तु बोलिए वहां नहीं मिलने वाला वस्तु ढूंढने तो पर उसका कारण मिलेगा बाचारो मंधकारो नामधे इत्यादि स्थिति उसका कारण मिलेगा जब घट बोलते हैं उसका अधिष्ठान मिट्टी है मिट्टी में घट का अभाव है घट मिलने वाला नहीं विचार दृष्टि में मिट्टी है जिसको पट बोलते हैं इसका अधिष्ठान क्या है तंतु तंतु में इसका अभाव है धागा दिखाई पड़ेगा विचार को ऐसा दिखाई पड़ता है यही है द्वैत अधिष्ठान नित्य अत्यंत नित्य निष्ठ अत्यंत अधिष्ठान में अपने स्व अधिष्ठान में रहने वाला अत्यंत अभाव का प्रतियोगी होता है द्वैत अधिशान प्रतियोगित्व स्नाता है तो ऐसा कथन करती हुई श्रुति न्यान अनाथ किंचन द्वारा क्या करती है जहां ये दिखाई पड़ रहा है वहीं उसका अभाव दिखाई पड़ता है ऐसा कहने वाले कथन करती हुई वाक्य ये श्रुति वाक्य न्यान अनाथ किंचन वाक्यम वाचारण वाक्यम से गृह थे हर वाचारण विचारोण आवधन का सत्य में है घट एक बाणी का आवलंबन मात्र है शब्द प्रयोग होता है मात्र होता है घट करके मृत्ति का सत्यम घट और मृत्ति देखे मृत्ति सत्य है मृत्ति का जल देखेंगे जल सत्य है ऐसा करके परमात्मा ही सत्य होता है तो वाचारण इत्यादि श्रुति मिले न आदि सर्वशन सात्विक टिप्पणी अधिष्ठान सत्य बोधाया तो वाक्यारम समुच्न होती है अधिष्ठान सत्य रहता है इसके लिए अन्य बाक्य देखा क्या बातचारों हैं विकारों नाम अध्यय गए सत्य हो यह नहीं कि आरोप्य पदार्थ के निवृत्ति होने से अधिष्ठान की निवृत्ति हो जाए रज्जु में देखने वाला सर्व के निवृत्ति होने पर रज्जु की भी निवृत्ति हो जाए ऐसा होता है कि नहीं नहीं अधिष्ठान सत्य होता है जहां जिसका आरोप हो रहा है उसका अल्प अधिष्ठान सत्य होता है इसको लेकर के दूसरी स्थिति दिया था अधिष्ठान सत्यत्व हो आरोप्य के निवृत्ति होने पर भी अधिष्ठान सत्य रहता है आत्मा में कल्पित है जगत तो आत्मा भी चला जाएगा ऐसा नहीं उस सत्य टीकाने के लिए वाक्यांतर अन्य वाक्य का समीचय करते कौन वाक्य वाचार मण विकार सत्यम शांति की स्मृति का वाक्य कहा अच्छा अश्यर्थ सिद्धि कहा था इत्यादि श्रुति क्यों अश्य अर्थस्य सिद्धि इसके अर्थ सिद्धियों अश्य अर्थ मान क्या जो तो ठीका में कहते हैं द्वैत अथा अविद्या द्वैत में जो है अविद्या कृतत्व है इस अर्थ की सिद्धि हो जाती है इत्यादि श्रुतियों के द्वारा इन श्रुतियों से तो आता है द्वैत जो द्वैत में जो अविद्या कृतत्व की अविद्या का कार्य द्वैत है ये सिद्ध हो जाता है अविद्या काल में वास्ता है ज्ञान काल में नहीं है इसके मतलब अविद्या का कार्य सिद्ध हो जाता है श्रुतियों से कहा समय हो गया नहीं रखते शुला देवा भक्त क्षेत्रभद्र कुरांगष्ट्रिवांशस्थ नौशे फिर ओ